बादल सूर्य को ढक लेते हैं तो अंधेरा होने लगता है प्रकाश मंद पड़ जाता है इसी प्रकार से जहां आत्मा का प्रकाश चेतना परम प्रकाश आत्मा का परमात्मा का ठक तो क्योंकि तो हमें बुद्धि का अल्प ज्ञान थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखा लगता है जिससे हम चेतन जरूर है नई बुद्धि है हम भी विचार कर सकते सकते लेकिन वो अल्प है थोड़ा थोड़ा ज्ञान थोड़ा थोड़ा थोड़ा अपना आवास कितना व्यक्ति में रह जाती है और उसमें गलत दिखाई देता है जैसे दिन का खूब प्रकाश सूर्य उ और अगर कहीं रस्सी पड़ी हो रास्ते में तो आपको खापस्ती दिखाई देगी लेकिन सूर्य डूब है, और समझा काल आ जाए और थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहे बिल्कुल धटाटों पर निकाल में छा जाए तो आपको वो रस्सी अल्प प्रकाश में सब दिखाई देते और बिल्कुल अगर इंतकार हो जाए तो वो रस्सी नहीं दिखाई देती रस्सी दिखाई देगी सब दिखाई दे कुछ नहीं दिखाई देखिए थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहेगा तो उसमें वो रस्सी जो है वो सब दिखाई दे ऐसे करके जो जहां अपने आत्मस्वरूप का जो परम प्रकाश का स्वरूप आत्मज्ञान है वो तो आच्छादित हो गया है तो मोह की अवस्था में थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा अल्प दिखाई देता है और जो दिखाई देता है है कुछ दिखाई देता है कहते ये है मोह आम हो जर पूरी के पात्र में बिताऊंगे अब इसमें जो है भगवान शंकर जी क्या काम करते हैं मोह के लिए अब जैसे कि बादल आ जाए और सूर्य को ढकने तब बादलों को कौन न था हां केवल एक हवा का आधी को स्थान झोंका कोई आवे जोरकार हवा चल जाए तो देखे कि बादल जितने आ गए तो हवा का हवा चल गई हाथ लोड़ गये बस इसी प्रकार से भगवान शंकर जी जाए परमात्मा का विश्वास अगर हृदय में आ गया मानो समझो मोह ही भाग्य राज परमात्मा का विषय विश्वास मोहरित है सत्ता ये, तो ये शंकर जी की स्वभवम ये शंकर संभव मैंने उत्पन्न होने का स्वभवम माने सता संभव शंभु जैसे कहते हैं शंभु शंकर को शंभु भी कहते हैं शंभु को मैंने स्वयंभू स्वयंभू सम अपने आप उत्पन्न होने वाले अपने आप उत्पन्न होने वाले तो माने इनको किसी ने उत्पन्न नहीं किया अपने आप उत्पन्न अब अपने आप उत्पन्न होते इस बात को देखो कि ये विश्वास ये है कहां से आता है, है? कैसे उत्पन्न होता है विश्वास नहीं भी होता है विश्वास आ भी जाता है तो जब आगे आप ज्यादा विचार करेंगे धीरे धीरे करके अपने साधनों को देखेंगे तो ये पता लगेगा कि परमात्मा और परमात्मा का विश्वास दोनों एक ही पड़ है भिन्न भिन्न नहीं है परमात्मा परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का विश्वास ये तीनों एक ही बात इसलिए भगवान शंकर जी को परमात्म परमात्मा, परमात्मा ही कहते हैं परमात्मा का विश्वास ही परमात्मा ही और अगर हम ये माने दो स्थितियां माने एक तो परमात्मा है अगले में विश्वास नहीं अब विश्वास आ गया लेकिन विश्वास आ गया लेकिन परमात्मा का विज्ञान प्राप्त नहीं हुआ परमात्मा भी उपलब्ध नहीं हुई ऐसा तो विश्वास ये तो प्रारंभिक विश्वास है विश्वास नंबर एक दूसरा ये कुछ कि उस विश्वास हमने परमात्मा की खोज की तो परमात्मा भी प्राप्ति भी अब परमात्मा की मुझे विश्वास है ही नहीं अब परमात्मा हमारा विश्वास मुद्दि में ये विश्वास ऐसा है ये वेरीफाइड है पहला विश्वास था अनवेरीफाइड था दूसरा विश्वास जब हो वेरीफाइड हो गया वेरीफाइड होने का हमने स्वयं पुरस्कार परमात्मा उस को अपने अनुभव के द्वारा जान लिया अब कोई कहे कि परमात्मा को आप कैसे जरूरी तो परमात्मा है परमात्मा है लेकिन आपने परमात्मा को देखा जाना भी है जाना है हमारा विश्वास कच्चा लिखा नहीं कि तो दूसरे लोग इतने उठाने लगे तो उसमें, उसमें, उसमें को करने से वो हमारा घर हो गया। टूट गया विश्वास ऐसा विश्वास नहीं वो दूसरे प्रकार दूसरा विश्वास आप देखते हैं कि पहले वाला विश्वास ये भी कहा जाया ये भी विश्वास परमात्मा की इस से आता है वो परमात्मा ही जो प्रकार करता है तब हो जाए वो विश्वास उस करता है इसलिए ये विश्वास को नियमत देते हैं कि कहीं बाहर आने वाला विश्वास है नहीं विश्वास अपने अंदर अपने ही आत्मा परमात्मा बुद्धिमान है वहीं से विश्वास की वृत्ति उत्पन्न होती है और परमात्मा के ऊपर ही विश्वास की वृत्ति अवलंबित है इसमें कहते हैं स्व संभवम और शंकरम और प्रमान शंकर जी है शंकरमें कल्याण करने वाले हैं शंकर बंदे ब्रह्मकुलम एक बात और कहते ब्रह्मकुलम अब इसको देखो भोग आते हैं एक तो इस प्रकार का व्यर्थ हो सकता है कि भगवान शंकर जी हैं ब्रह्मकुल के ब्रह्मकुल से मने किस वंश में शंकर जी पैदा हुए ब्रह्म वंश में पैदा हुए ब्रह्म बने परमात्मा उसी परमात्मा तीन वंश के ब्रह्म कुलम लेकिन आगे चलकर के जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने क्या कहा कहा शंकर जी तो हमारे ही कुछ शंकर जी ब्राह्मण देवताओं ने अब जो अपने यहां इस प्रकार का ब्राह्मण का विधान जो हो वो देवताओं से प्रतापी राजस्थान का भी विधान कर दिया देवताओं को ऐसे ये सब शंकर जी का विस्तार हुआ तब ये हुआ शंकर जी क्या हैं कि ये शंकर जी तो ब्राह्मण है यद जो कभी धारण किए हुए ब्रह्मकुलम तो यह शंकर जी को ब्राह्मण बताते हैं दूसरा अर्थ प्रकार के हैं कि ब्रह्मकुलम के साथ में कलंक समा एक साथ करना कहते हैं ब्रह्मकुलम कलंग संग्रम कि ब्रह्मकुल की कल का श्रमन करने वाले दूसरा प्रभाव दूसरे प्रकार का कलंक संग्रम माना ब्राह्मणों को कलंक लगा क्या कलंक है अरे साथ ब्राह्मण फैलाते ब्रह्म जानते मानते कुछ नहीं ब्रह्म जाना किसान ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जान लेते ब्राह्मण और अपने आप को ब्राह्मण कैसे सोचते ब्रह्म को जानते मानते कुछ नहीं बड़े कलंक की बात है समाज में बड़ा कलंक फैलाव क्या है ब्राह्मण ब्रह्म ब्रह्म को जानते नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण कैसे पहुंचे रहते हैं बड़े कलंक की बात है अब इस कलंक करें वो क्या मैंने शंकर जी जमा ने किया परमात्मा का विश्वास परमात्मा जब समर्पित किसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें कल संतान भवगृत हो कल संकलन को दूर हो श्री राम रूपत सिंह हो श्री राम रूपत सिंह जो भगवान श्री राम जी हैं वो रामधुपूप राम के माने हैं राम तो राम ही एक परमात्मा वही राम है लेकिन वो अयोध्या में आकर के महाराज दशरथ के हाथ जब उन्होंने अवतार दिया जब वे धूप हो गए राजा हो गए वो अयोध्या के राजा तो अयोध्या के राजा जो है जो राम है ये भगवान शंकर जी को बनेती हैं अब इनमें दोनों तो प्रकार का भगवान राम को शंकर जी भरोसे और को भगवान राम भरोसे विश्वास को परमात्मा किया और परमात्मा को विश्वास परमात्मा क्या क्या है विश्वास का विश्वास है नहीं तो जो विश्वास है उनको परमात्मा क्या करूँगा अगर किसी को देंगे परमात्मा में विश्वास हो तो जब विश्वास परमात्मा में है तो उसको उस ऐसे व्यक्ति को किससे प्रेरणा होगा परमात्मा से होगा कि जगह से होगा इसी प्रकार से रामेश्वर शब्द आता है जय रामेश्वर दर्शन करें जो विषण लाकर के लाएं और गंगा जी का जलाकर के पढ़ाते या रामेश्वर शब्द आता है वहां तो रामेश्वर से माने कहा क्या है? जो राम का ईश्वर है या राम ही जिसके भी ईश्वर है समाज है, है जो है, के बीच में राम और ईश्वर और समाज के अर्थ इस प्रकार के बहुदू समाज है जो कर्मधारा समाज है कि ये समाज है जो समाज देखो तो कहीं इस प्रकार का अर्थ लगता है कि ये जो है भगवान शंकर जी जो है वो हो भगवान राम के ईश्वर है और कहीं भगवान राम जो है शंकर जी के ईश्वर है राम है रामेश्वर श्री प्रका सुव भूप प्रियम ऐसे भगवान शंकर जी ऐसे शंकर जी की हम वंदना करते हैं वंदना करने का भाव क्या हुआ है? कि हम ऐसा विश्वास अपने हृदय में लाना चाहते हैं ऐसा विश्वास हमारे हृदय में आ जाए परमात्मा का जिससे कि ये सब जो यहां बताया कि भवि के, के मार्ग पर भी चलने लगे विवेक भी आ जाए वैराग्य भी आ जाए और अज्ञान भी लुट जाए है? और समस्त पाप भी दूर हो जाए परमात्मा का आनंद प्राप्त हो जाए ऐसा विश्वास परमात्मा का हमारे हृदय में आ जाए ये हम कामना करते हैं यही हमारी कामना है इस प्रकार अब देखिए आगे जो श्री राम भूप है फुल की बंडना आदि व्यक्ति दूसरा श्लोक उसका है अब श्लोक पार्ट हैं सब लोग पाठ कर रहे नंदपौतन पीतांबर सुंदर पाण बाणसरासनम कपिलकूल वीरभारंबर न संशोधित सीतालक्ष्मण संयुत पतिगत राजे दिग्वानंदगतनु सीतांबर सुंदर ाना सरास कटिलूरवारंबर राजीवायत लोचन दश जटा संशोधित सीता लक्ष्मण संयुत पथिगत राम भजे सांद्रानंद आनंद सांद्र मन धन घन आनंद पय मन मेघ के समाज सौभग तो ऐसा सुंदर सन हो यहाँ भगवान इसमें भगवान श्री राम जी की वंदना है रामा भी रामम भगे मंत्र का जीपं की है समझे रामा भी रामम भगे जो राम भरे ही अभिराम हैं उनकी हम वंदना करें। रामम अभिरामम अभिराम अभिरामन अत्यंत सुंदर और तो सब सुंदरता के बारे में भेजते भगवान राम कि भगवान कैसे सुंदर है तो उनकी सुंदरता का बर्णन वो ऐसे हैं सयोध सौधन करण के जैसे मेघ होते हैं मेघ के समान बड़े ही सुंदर आनंद और आनंदम सान्द्रम आनंद के माने है जो आनंद की धनी होती है तो प्रारंभ यहां से करो ये देखो कि जो परब्रह्म परमात्मा है सच्चिक स्वरूप परमात्मा सर्वत्याप आनंद स्वरूप है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप है वह आनंद स्वरूप परमात्मा ने उस तो तो आनंद में ही मानो हो वो आनंद घनीभूत हो गया कंप्रेस्ट करके उसको जैसे जैसे जैसे जैसे कभी कभी कोई कोई गैस कंप्रेस्ट कर दी जाती तो बिकट बन जाती जैसे वो परमात्मा का कंप्रेस्ट आनंद हुआ और मूर्ख बांधित धारण कर लिया तो एक मूर्ति उसकी बन गई तो एक मूर्ति मानवाकार एक मूर्ति बन गई लेकिन उसके जीतल जो है आमदई आनंद भरा हुआ तो टोटर आनंद भरा हुआ भरा हुआ ऐसे नहीं जैसे मतक से जीतल पानी भरा तो हुआ कहते ऐसे देखो जैसे तो चीनी तो के खिलौने में जैसे दुवाली में चीनी के खिलौना ले आते हैं माने एक हाथी ले आए कटर का बना हुआ उसमें जैसे चीनी भरी हुई ऐसे मानो तो चुन हो तो आनंद के धन जहां उसको देखोगे उनको उनकी तरफ ध्यान दिया भगवान राम आनंद ढले अब देखोग बाहर भीतर आनंद ही आनंद संबंध में है आनंद सभी स्वरूप में ऐसे आनंद स्वरूप भगवान राम दूसरी बात यह क्या उनका रव बताओ गवर रूप बताओ उनका तो, तो, तो जैसे मेघ श्याम वर्ण के है ऐसे उनका शरीर श्याम वर्ण है श्याम वर्ण कैसे है अब इनकी बात को थोड़ा ध्यान दें तो आकाश आकाश कैसा दिखाई देता है वो भी श्यामार दिखाई देता है आकाश नीला तो दिखाई देता है तो नीला है पेंटिंग की लग अरे आकाश अनंत है इसलिए नीला बस और क्या इसी प्रकार से भगवान अनंत है, हैं भले लोग धारण किए हुए हैं तो नीलवर्णन का भी हो उनकी अनंतता का वो अनंत आनंद सुंदर ऐसे भगवान श्री राम जी जी के उनका स्मारण ये लोग इस प्रकार की कल्पना करते हैं कि भगवान राम या भगवान कृष्ण ये कोई लौकिक पुरुष थे और इनमें कोई तो विशेष शक्तियां थी इसलिए हम इनको तो महापुरुष माने लेते हैं साधारण पुरुष नहीं ये तो ज्यादा शक्तिशाली पुरुष या महान पुरुष माने लेते हैं उनकी बुद्धि जो है वह इतनी कुंठित है कि वहां तक जितनी भी परमात्मा का यथार्थ रूप है वहां तक उसको स्वीकार करने की क्षमता ही नहीं संकोचित बुद्धि नहीं है बड़ी बात आती ही नहीं जितनी आप अक्ति बुद्धि आई बस मन से होता है या मनुष्य में कोई पास ज्यादा बड़े आदमी होते ज्यादा जानमान होते ज्यादा शक्तिशाली होते हैं बस बात है उसके तो नहीं आता तो जिनकी बुद्धि संकुचित होती वो तो समस्ते थे लेकिन ऐसा नहीं इसको मनुष्य की तरफ से एक बड़ा है सत्यकाली मनुष्य की तरफ से सुने के मत चलो बस को तो ऊपर से कि वो पर परमात्मा है जो आनंद सिंह है वही घनीभूत होकर के वे धारण के हुए भगवान राम आनंद सिंह ज्ञान के ज्ञान घनीभूत हो गया है अथवा आनंद घनीभूत हो गया है और उस प्रकार से जो होकर के तेजोमय होकर के है इस रूप से उनका स्नान तनुम ऐसा उनका शरीर है सीताम्बरम सुन्दरम तुलसीदास तो भगवान राम से अलग रूपों की वंदना की है लेकिन जितनी वंदना तो तुलसीदास जी ने भगवान राम के वन में जाते हुए भगवान राम की वंदना की है उतनी और रूपों तो में ऐसा लगता है तुलसीदास तो जी को वे राम जो वन के मार्ग में विचरण कर रहे हैं सबसे ज्यादा प्रियवती पदमाशी का अब उसको उनको कहते हैं कि देखो सुंदरम अब ये जो भगवान राम जो है ये बंद जाने वाले भूषण करने वाले, वाले भगवान राम है उन्हीं के बारे पीताम्बरम सुंदरम की सुंदर सीताम्बर <kling> धारण किए हैं सीताम्बर जी भगवान का जो है उनका एक पत्र जो है वो अभिन्न अंग समझो है ये जब बलतन धारण किए हुए बलकन हो कुछ भी हो किसी भी वस्तु के बने हुए उनके अमृतसर में हो कुछ भी हो लेकिन सीताम्बरम पीताम्बरम का जो है वो हमें पीताम्बरम सुधार सुन्दरम और बहुत सुंदर है? है और कहते हैं पाण बाण सरासनम अब देखो भगवान राम कैसे हैं पाण मन दोनों हाथों में बाण सरासनम एक में बाण दिए है और दूसरे में सरासन दिए हुए हैं सरासन मान खर का आसन खर बैठता है धनुष बाण का आसन धनुष इसलिए सरासन अलुषा इसलिए एक हाथ में लिए हुए बाण दाएने हाथ में बाण बाएं हाथ में कल इस प्रकार से लिए है और कट लसत टूणी रारम वरम और उनके कमर में लसत माने को आयमान है ट्रूणीर भारम चूण का भारम तर्कट बढ़ा हुआ है कमर वरम से तर्कट उनसे जो वो उनके कमर में कट कर कर्कटे हुए कमर में तरकट बांधे हुए हैं बाएं हाथ में झूस लिए हुए हैं दाएं हाथ में बाण लिए हुए हैं सीताम्बर धारण कीजिए लिए भगवान राम ने अब ये भी समझ लेना इनका सीताम्बर है वो हाँ भी के चेतन स्वरूप है, है। यह भी ध्यान रखना कि उनके बाण है उनका धनुष है उनका तर्कश है प्रताप वही चित्तन आनंदघन तब ये नहीं कि हाथ में बाण भी अरे रही बड़े भयंकर बाण है ये लोहे का बाण है ये सब तो बाण जो है ये आगे तक के जब लज्ञा दंड आएगा तो हम आपकी स्वयं बता दोगे कि ये बाण क्या लव ल परमाणु और काल वाप तो को दंड धनुष क्या है काल ही जिसका भी धनुष है और लवे से क्या पन्थन ये सब जो है उसके बाण आप समझ लो परमात्मा ने धनुष्वाण करिए और कहते हैं राजीव वायक लोचनम राजीव सुमन कमल आयत लोचनम आयतम बड़े बड़े नेत्र है कमल के समान बड़े बड़े सकते नेत्र नेत्रों की तरफ देखो राजीव आयत लोचनमाजूटे नटाजूटे ने द्रतन उन्होंने जटाजूट धारण किया हुआ जिय है जताओं जटाओं का जटा बना करके ऊपर लपेट करके सबके ऊपर बांधी जी जताए मुकुट जैसा बन गया है ऐसे धारण किए और संशोधितम इस प्रकार की जताए उनके ऊपर शोभा मानसम देने की सीता लक्ष्मण संयोतम और उनके साथ पीछे पीछे सीता चल रहे हैं लक्ष्मण जी उनके साथ चल रहे हैं सीता जी जी से लक्ष्मण जी जी से सीता जी ये सब जो है संयोतम अब ये देखो एक रास्ता है रास्ते के बच्चे नहीं जा रहे हैं आगे आगे ऐसे भगवान राम चले जा रहे हैं पीछे पीछे उनके सिपाही चले जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे से लक्ष्मण चले जा और यही इस अरण्य कांड का मुख्य प्रसंग और कुछ राशि में भगवान राम जो पद में आगे बढ़ते हैं जहां जहाँ जाते हैं तो उनका सबका जैसे चित्र रूप से आगे जब दस तो मार्ग में जाते हुए उनका वर्णन करते हैं तो लता का वर्णन करते हैं उसी का ये सत्ता मैंने तो अरण्य कांड का कैसे कहते हैं राष्ट्रीय मार्ग में चले जा रहे हैं भगवान उनके साथ सीता जी लक्ष्मण जीवी है ऐसे रामादि रामम भगे ऐसे भगवान की राम जी है उनका हम भजन करते हैं उनका स्नान करते हैं भजन शब्द का भी अभ्यास करेंगे भजन से माने केवल कीर्तन करना वचन करना मात्र भजन नहीं, नहीं। जैसा ठीक हो गया है एक तो भगे शब्द व्यापक शब्द है उस ऐसा करें कि भगे हम भगे हैं कि मेरे ऐसे भगवान की हम शरण में जाते हैं हम है। ऐसे भगवान की सेवा में लगते हैं इस प्रकार भगवान की सेवा में लगना भगवान के शरण में जाना भगवान के अधीन होना हम उन्हीं भगवान के अधीन हैं वही हमारे स्वामी हम उनकी शरण में हम उनकी सेवा में इस प्रकार से भाव रखने बनता और अपने आप को परमात्मा से जोड़े अजय हम जमाने हम इस प्रकार से परमात्मा के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं उनके साथ अभिन्ता का संबंध है शरणागत का संबंध है सेवा का संबंध है ये संबंध रखकर के हम अपने आप को उनसे जोड़ते हैं ये भाव है और इसमें भगवान को बता किस प्रकार से तो यह दोनों बातों से जोड़िए जिन निर्भर पर ब्रह्म परमात्मा है उसको लेकर के चले और सबूण रूप जो भगवान राम बन में मार्ग उतरे सगुण रूप में और सत्ता सगुण रूप को भी बोल दिया दोनों बातें आ आनंद कह करके कहकर के दुर्गा जो अनंत आनंद फैला हुआ है सर्वत्र उस आनंद का स्मारण करा के परमात्मा का स्मरण जगह स्मरण था दिया और फिर वही परमात्मा जैसे कि बालकान में पहले कह आए किसी रा जो जो बोले रहित तो सगुण से ही कैसे जल हिम उपलब्ध जल नहीं गए कैसे जैसे वो निर्गुण ब्रह्म समन ब्रह्म कैसे हो गया ऐसे ही हो गया जैसे जल ही में उपल जैसे पानी और पानी में थोड़ा पानी जम जाए तो बर्फ बन जाती है पानी और बर्फ विलग नहीं देती जैसे वो जैसे दोनों अलग अलग दो चीजें नहीं है बस उसी प्रकार की है तो उसी भाव को ध्यान में रखें मान जो ब्रह्म को ध्यान में रखें तो निर्गोण को भूल ले और निर्गुण ब्रह्म को ध्यान में रखें तो उसके चूंकि हम लोग संसार में है जगत में है व्यवहार में है तो सबों को न भूल जाए हमारा संबंध सीधा संबंध सगू से तात्कालिक संबंध सगूण से वैसे जब प्रमय हो जाएगी और हम भी परमात्मा से एक हो जाएंगे निर्मु है ही है अंतता अनु तो रूप है ही रहे थ्रो लेकिन जब तक कि अब हम सभी धारण किए गए हैं संसार में व्यवहार कर रहे हैं तब तक परमात्मा के सगुण रूप से भी संबंध नाता है इसलिए सगण रूप परमात्मा को देखेंगे वही परमात्मा घनिभूत होकर के इस प्रकार तो ये विदिमान है उनका स्नरण कर लेकिन उसमें सब परमात्मत्व हो भौतिकता उसमें न हो तभी परमात्मा में भी भौतिकता है, वो परमात्मा सत्स्वरूप है कृष्ण है आनंद स्वरूप है और वही परमात्मा हृदय में अवतरित होकर के प्रेरण स्वरूप है भक्ति स्वरूप है वैराग्य स्वरूप है अब पीछे देखा है अभी समाप्त जो अयोध्या कांड किसी ने देखा है कि भगवान राम जैसे है में कैसे पाप करते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य जिम सोहे भरे शरीर जैसे कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य यही सभी धारण की हो तो ये उनके साथ जब ये कैसे सीता लक्ष्मण संगतम तो अब ये ये न भूल रहे कि उनके साथ अब सब ये मनुष्य हो गए मानवाकार है इसलिए सीता जी जी एक स्त्री है और लक्ष्मण जी जी एक सुरुष है भगवान राम भी एक प्रोशे सुने भगवान राम वही अनंत आनंद स्वरूप ज्ञान धन आनंद स्वरूप भगवान राम है बस स्वरूप भर्ती जो है वही है सीता सीताजी जो वैराग्य साथ में वही लक्ष्मण जी अगर हमारे हमारे अंदर वैराग्य है तो मान्य लक्ष्मण जी है उनकी कृपा है यदि हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है तो मान्य सीताजी की कृपा वो भी विद्यमान यदि परमात्मा का आनंद अन्भूत आ रहा है अंदर आ रहा है माने जब बायू जगत का कोई कारण नहीं आनंद का लेकिन फिर भी हमें अपने अंदर आनंद के अनुभूत हो रही है तो वह आनंद कहां से आ रहा है तो परमात्मा के आनंद है वही आनंद भगवान जी पता और ये फतिगटम क्या है फतिगत किस रास्ते में ये जीवन का रास्ता हम जिस जीवन के रास्ते में चले जा रहे हैं उसी रास्ते में ये भगवान इस प्रकार से हमारे अंदर बैठे थे वो भी उसी पता निकलता इस तो प्रकार से अपने जीवन से परमात्मा को जोड़ करके अपने को परमात्मा से एकीकृत करके किस प्रकार से देखना चाहिए ये इन श्लोकों से देखो बहुत तो अच्छा तो पता चलता है ये दो श्लोकों में तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं मैंने बहुत ही जो गंभीर बातें हैं आध्यात्मिकी उन बातों को दूसरी बात में श्लोकों में कहते और ये पुरानी परम्परा और धन्यवादी जितना अध्यात्म शास है वो सब संस्कृत में है और जब कोई बहुत आध्यात्मिक बात कहनी होती है तो संस्कृत ही जरूरत पड़ती है तो तुलसी राष्ट्रीय के भीतर संस्कृत निकल पड़ी जो तो बात कह रही हुई तो स्लोकबद्ध हो गई होगा अब आगे कथा कहनी है उसका विस्तार करना है तो आप चल पड़ेगा हिंदी में कह लो चाहे अंग्रेजी भी कह किसी भाषा में बोल लो पड़ेगा इसलिए संस्कृत भाषा में भी प्रेम होना चाहिए हम लोगों का जीवन भौतिक जीवन चाहिए तो और अंग्रेजी हिंदी सब जरूरत पड़ती है भाषाओं की लेकिन यदि हमारे जीवन का एक पक्ष आध्यात्मिक भी है पारमार्थिक भी है तो थोड़ा संस्कृत से भी संबंध रखना चाहते संस्कृत भाषा उसे थोड़ा थोड़ा सीखे अभ्यास करें थोड़ा थोड़ा सीखे और फिर तो संस्कृत भाषा के द्वारा उस आध्यात्मिकता को सीखे तो आनंद नहीं दे अद्भुत आनंद हो सकते ये संस्कृत भाषा विशेष रूप से आध्यात्मिक रास्तों को प्रकट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए बची गई व्याकरण की रचना की गई कि व्याकरण अगर पढ़ पुस्तक व्याकरण की पुस्तकें जब उनको सिद्धांत कवि जी तैयारी तो उनसे भी पढ़ने से ऐसा लगता है कि जाकरण कार्य सेम ध्यान रखा है कि आध्यात्मिकता प्रकट हो सके आध्यात्मिक ज्ञान कराने के लिए ही मानोवा भाषा है तो जब तक संसार में आध्यात्मिका की आवश्यकता रहेगी तब तक संस्कृत भाषा मर नहीं सकती डज लैंग्वेज कैसे है कैसे रहे उसकी पूर्ति कोई दूसरी भाषा कर नहीं सकती अभी तक तो कर नहीं सकती कभी कोई दूसरी भाषा कहां से आ जाए सवाल है इसके बाकी भाषा नामिया इश्तिहार अधिपतिमती सत्यं बदापरा प्रयच रगरा मे कामसहित्रीमा श्रीरा श्रीराम जयराम जोगेरा राम जय राम जय जय राम